कार कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं कि किस तरह दत्तात्रेय जी अपने आसपास चीजों से लोगों से प्राणियों से बहुत कुछ सीख सीख करके हमें बता रहे हैं उन्होंने जो जो शिक्षाएं ली वो सब शिक्षाएं बड़ी ही काम की शिक्षाएं हैं आप ये सुनते चले आ रहे हैं कि दत्तात्रेय जी की कथा भगवान श्रीकृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी ने पिछली दफा बताया था कि जो व्यक्ति अपनी रसना को जीत लेता है, यानी अपनी रसना द्वारा, अपनी जीव द्वारा सिर्फ कृष्ण प्रसाद या भगवत प्रसाद ही ग्रहण करता है, और संयमित रूप से भोजन करता है। तो उसकी सारी है ना ये हमने जाना आज से श्री दत्तात्रेय जी पिंगला नामक वेश्या के बारे में बता रहे हैं कि देखे, सीखने वाले तो ना जाने कहां से क्या-क्या सीख लेते हैं एक वेश्या से भी बहुत कुछ सीखा है दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की एक वेश्या थी विदेह नगर में बहुत ही सुंदर थी स्वैच्छाचारिणी थी एक दिन रात के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बंठन कर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सजकर बहुत देर तक वो अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही दत्तात्रेय जी बता रहे हैं महाराज यदु को कि हे नररत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी और उसके मन में ये कामना इतनी मूल हो गई थी कि वो किसी भी पुरुष को वहां से आते जाते देखकर यही सोचती कि शायद ये कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। तो इस तरह से उसकी आशा बढ़ती चली जा रही थी। जब आने जाने वाले लोग आगे बढ़ जाते, तो वो विषय यही सोच उसके हृदय की यह जो दूर आशा है, वो बढ़ती ही जा रही थी। वो दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वो कभी बाहर जाती, तो कभी भीतर जाती, कभी बाहर जाती, तो कभी भीतर जाती। इस तरह आधी रात हो गई। तो दत्तात्रेज जी बता रहे हैं कि हिराजन सचमुच आशा और वो भी धन धनी की राहा तकते तकते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया, अब उसे अपनी इस वृत्ति से, इस वेश्या वृत्ति से बड़ा ही वैराग्य हो गया, उसमें दुख दुखबुद्धि हो गई, और ये जो वैराग्य था, ये निराशा से ही जन्मा, हु? परन्तु ये वैराग्य सुख का हेतु है। तो जब पिंगला के चित में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तो उसने वो गीत गाया और वो गीत क्या है वही सुनाना चाह रहे हैं दत्तात्रेय जी कह रहे हैं देखो राजन मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है जिसे वै जो इन बकैरों से उबा नहीं है, वो शरीर और इसके बंधन से उसी तरह मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। ये बात दत्तात्रेजी ने 28 में और 39 में श्लोक में कही, तस्या निर्विन्नचित्ताया गीतम् शुनु यथा ममा निर्वेद आशापाशानां पुरुषस यथा विज्ञान तो मनुजो ममताम निपर देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इन दो श्लोकों में श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है यह जो आशा है यही फांसी है फांसी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा ही हम बेहतर होंगे बेहतर जिंदगी तो हर व्यक्ति आशा रूपी फांसी पर लटक रहा है। कोई भी निर्वेद युक्त नहीं हुआ। निर्वेद माने विरक्ति, विषाद हो जाए, मन जो है उब जाए, अपनी परिस्थितियों से ऐसा नहीं होता। हर इंसान संघर्ष करता है। ऐसे से गीत भी बना दिए जाते हैं। हिम्मत न हार, चल अकेला, चल अकेला। सुन के तेरी पुका� हिम्मत ना हार चल अकेला हुँ? तो अकेला चले कहां के लिए चले अकेला भाई आशा मत छोड़ना आशा मत छोड़ना आशा ही फांसी का बंधन है आशा ही इंसान को बांधे रखती है देखिए आशा भी दो प्रकार की है हमारे यहां भजन में भी बोला गया आशा बंध आशा बंध को एक अनुभव बताया गया, आशा बंध को प्रेम का एक लक्षण बताया गया, जिसे भगवान से प्रेम होने लगता है, जिसका भावोदय हो जाता है भगवान के प्रति, तो उसके अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनमें से एक लक्षण बताया गया आशा बंध, उसकी आशा भगवत प्राप्ति की कभी नहीं टूटती, चाहे कित परंतु भगवान मुझे मिलेंगे ही ये आशा उसका पीछा नहीं छोड़ती है सदा सर्वदा वो इस आशा से युक्त रहता ही है मिलेंगे ही क्यों क्योंकि शास्त्र साधु मुख से ये सुना हुआ है कि भगवान भक्त वत्सल हैं भगवान महान करुणामय हैं भगवान प्रेमी हैं और प्रेमिक भक्तों की बहुत सुनते हैं तो अगर भगवान इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो जरूर मुझे सुनेंगे। तो ये आशा भक्त के हृदय में सदा जागृत रहती है। तो ये आशा धन है, भगवान मुझे मिलेंगे और वो चाहे जब मिले, जैसी उनकी इच्छा, हर इच्छा, लेकिन मैं अपना साधन नहीं छोडूंगा, मै मैं उनके चरणों में अपना क्रंदन नहीं छोडूंगा। उनकी इच्छा वो जब मिले, पर हाँ ये पता है कि वो मिलेंगे ही। भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना ये माम प्रबद्धं देताम सतायु भजामयः कि भाई जो मेरी शरणागति जिस भाव में लेता है उसी भाव में मैं भी उसका भजन करता हूँ। हम्म? तो मेरी शर तो ये आशा बंध जो है, ये सुख का हेतु है। इस आशा को पालते-पालते भगवान से जो प्रेम है, वो और भी निबिड़ होता जाता है, गहराता है। लेकिन संसार में यही आशा भगवान से दूर ले जाती है, यही आशा मिथ्या के जगत में ले जाती है, यही सांसारिक आशा कष्टप्रद होती है। संसार में सुख की जो आशा है ये बड़ी भयंकर है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनसे आशा लगाई जाती है कि अच्छा पढ़ेंगे ही, ये सबका नाम रोशन करेंगे ही। अगर वो थोड़ा सा भी चूक जाते हैं अच्छा पढ़ने में, तो लगता है कि इनके जैसा नलाए की कोई नहीं है। तो बच्चों के अंदर भी हीन भावना आ ज ना स्कूल में किसी को पता होता, ना बच्चों को पता होता कि मनुष्य जीवन बड़ा ही कीमती है और मात्र भजन के लिए मिला है। हुँ? मनुष्य जीवन इतना कीमती है कि जिसके बारे में क्या बताएं? हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, तूने रात गमाई सोई की और दिवस गमाया खाई। ये बात हम जानते हैं, बार-बार सु अभी उस दिन किसी से बात हो रही थी, वो वृंदा बनाए हुए थे, पूरे परिवार समेत बहुत बूढ़ी औरत थी, तो मैंने पूछ लिया कि अब तो हमेशा के लिए आ गए आप, तो बोली नहीं, अभी तो एक बच्ची है जो पढ़ाई कर रही है, उसका विवाह हो जाए तब सोचेंगे, तो मैंने कहा कि आप तो बहुत पुर्न हैं अच्छ उनकी जो बच्ची है, वो बीए में पढ़ रही है। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और वो कुछ बन जाएगी, व्यवहार अगरा हो जाएगा, तब यानी अपनी एक पारी खेल चुके हैं, अब बच्चे भी पूरी तरह सेटल हो जाएं, वो भी बूढ़े हो जाएं, तब सोचेंगे, देखिए, ये आशा जो है, खत्म नहीं होती। आशा त्रिशना न अच्छी बात यह है कि अगर किसी के पास आशा है वो निराशा में बदल जाए। अगर निराशा मिल गई तो ये बहुत बड़ा धन है। निराशा जैसा कोई धन ही नहीं है। अगर आशा पूरी हो गई तो 10 आशाएं और खड़ी हो जाएंगी हम उनकी पूरी होने की बात जोते जो रहेंगे। उम्र निकलती चली जाएगी, काल हमें अपना शिकार बनाता चला जाएगा। और हमारा शरीर छूट जाएगा लेकिन अगर हमें निराशा मिल जाए हर कदम पर निराशा हर कदम पर अपमान तो क्या होगा तो विरक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी तो निर्वेद हो जाएगा हम्म वैराग्य हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा जब निराशा मिलेगी तो आशा जो है वो वैराग्य की तलवार से ही काटी जा सकती है एक बार निराशा हाथ लगेगी, तो बाकी आशाओं से भी कोई आशा नहीं रहेगी। हुँ? तो हमारे जोदत्ता जी कह रहे हैं कि राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वो शरीर और इसके बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता, जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति ममता छोड़ने की इच्छा भी नह कि वो स्त्री कह रही थी कि हमारे बेटे की बेटी सेटल्ड हो जाए, ममता ही नहीं छूट रही है पहले अपने बच्चों से फिर बच्चों के बच्चों से और फिर उनके भी बच्चों से ये ममता कहा एक भयंकर कुचक्र चल रहा है तो जिसे वैराग्य नहीं हुआ जो इन बकैरों से उबा नहीं यानी ये जो दुख है ना दुख और जो निराशा ये बहुत बड़ा धन है हूं जो पिंगला जी हैं वो यही गीत गा रही हैं वो बहुत समझ चुकी हैं वो निराश हो चुकी हैं शाम से खड़ी थी ग्राहक के इंतजार में और रात बीत गई थक गई वो थक के चूर हो गई और तब भगवत कृपा से उसके अंदर निराशा उत्पन्न हुई और इस निराशा से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, है ना? तो वैराग्य बहुत बड़ा धन है, जिसके अंदर विरक्ति आ जाती है, वो शरीर और इसके बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो समझ जाता है कि शरीर हमें मिले ही इसलिए हैं क्योंकि हमने अनादिकाल से अनंत कर्म किए हैं, और कर्मों के फल को भो और कर्म बनते चले जाते हैं मनुष्य योनि में क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और मनुष्य योनि में ही इसके बंधन से हम पूर्णतया मुक्त भी हो सकते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर विरक्ति आए हम अपने आसपास के बखेड़ों से ऊब जाएं हमें यह ऐसा ना लगे कि यही जीवन है हम भगवान हम उनके अंश हैं, आनंद की आनंद में बच्चे हैं, पिता हमारे इतने धनी हैं, लेकिन हम एक बिंदु आनंद को पाने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि हम उनकी तरफ नहीं मुड़े, हम यहाँ वहाँ भटकते रह जाते हैं, इसीलिए दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी से भी बहुत अच्छा सबक लिया है, बहुत अच्छी शिक्षा ल पिंगला जी ने क्या गीत गाया उसी गीत पर चर्चा रहेगी हमारी सुनते रहेगा समर्पण